सर्वदा पानी पारम सद है नागे परमात्मा ना मा सब ओर से हाथ और पैर वाला है सर्वतो पारान वा और मुखम जहाँ पर सर्वत्र स्थिरांश का मुखानी सब स्थानों पर नेत्र और मुख है जिसके पर नेत्र और मुख है जिसके उसे क्या कहेंगे सर्वतो मुखम सबोर से नेत्र वाला है यहां श्रुति का यहाँ श्रुति काम श्रुति का क्या श्रवण इंद्री हम देख तद है ना तब से क्या लेना जितकी है उसे क्या कहेंगे ये दिन होगा मिला के लिखने ऐसी ठीक है अभी क्या है सत्य लेना है क्या कहेंत ये सब और वहाँ प्रवणि वाला है लोगों का प्रण लिखा है की प्राण समूह में कर सम्य व्याप्त करके प्राणी समूह में सब को व्याप्त करके स्थित है कर संध्या व्याप्त करके या करके प्राणी समूह में सबको व्याप्त करके स्थित है स्थिति कर स्थिति में बचे स्थिति को प्राप्त करता है स्थित है सबको व्याप्त करके स्थित है अब औणिका देखेंगे आदि की अभी यहाँ पर क्या बोला की सब ओर से जो हाथ और पैर वाला है सब ओर से नेक तर और मुख वाला है सब ओर से कान वाला है और लोक में सबको व्यक्त करके स्थित है अब देखेंगे जो इंद्री ये इंद्रिया है ना जैसे कि ये चक् स्रोतरा कितनी है कितने और वो अच्छा तो और तो किसके कहे गए जय परमात्मा ये परमात्मा किससे कहेगी आया था का उपचार का आया था ना जय सदभावानी उपचार का उपये वो दे के उपचार से कहे जाते हैं हस्तपाल नेत्रि अवयव किसते मुख्य रूप ऐसी देख के हस्तपाल नेत्रादि अवयव है वो उपचार ऐसी किस्ते कहे जाइए जय परमात्मा जी जय परमात्मा क्या है की तब हो चाहेंगे ठीक है तो क्या रहेंगे तो अब भी ध्यान देंगे यहाँ पर ये किसी की शंका हो रही है हो रही है कैसी शंका देखना उपाधि भूत उपाधि क्या है पाणाध आदि पाणीपाद आदि से ने मुख सब ले लेंगे किसी भी ले लेंगे उपाधि भूत प्राणा आदि इंद्री कहाँ है ना तो इंद्रियों तो को पकड़ो इंद्री कौन कौन कौन इंद्री कही इसमें पानी पाद कहाँ है ना तो पानी पाद अन्य सभी कर्म इंद्रियों का उपलक्षण है पाद और क्या होगा पायु उपस्थित वाक पायु उपस्थ हो वाक का उपलक्षण क्या आए पानी और पाद और ज्ञानेन्द्रियों ने किसका नाम यहाँ पे लिया है अक्षि का और शुद्धि का है ये अन्य ज्ञान इंद्रियों को उपलक्षण है तो कम की लगाएंगे उपाधि भूत प्राणी पाद आदि इंद्री आदि से ये जो इसे कही है ना आपका ना है। अच्छी गया अच्छी है अच्छी कहा है अच्छी कहाँ है और खुशी कहाँ है जी जी जी और ये उपलब्ध सभी का है उपाधि भूत प्राणी पाद आदि इंद्रियों के आरोप से इंद्रियों के अध्यारोप से तो ये है कितनी वास्तव में कितने स्थिर है में और अध्यारोप करके किसने चाहिए ये परमात्मा जो लोग उपाधि भूत प्राणीपाद आदि इंद्रियों के अध्यारोप के कारण अध्यारोप के कारण का को उनसे युक्त होने की शंका ना होती कैसी क्षंका हो सकती है ये परमात्मा इनसे युक्त है उपाधि भूत प्राणीपाद आदि इंद्रियों का अध्यारोप होने के कारण अध्यारोप क्या लिया गया परमात्मा ने यह परमात्मा में उपाधि भूत प्राणीपाद आदि इंद्रियों का अध्यारोप होने के कारण ये परमात्मा में ये परमात्मा में उनसे युक्त होने की शंका न हो चिंतयुक्त होने की पानी पा है की अध्यापोक कर दिया ये सब परमात्मा में अध्यापित करके कहा गया तो कोई ऐसा संचय कर सकता है, सब हैं? युक युक है। की सब किस में परमात्मा की तरफ से युक्त है युक तो ये परमात्मा में सर्वत्ता की आशंका ना हो मतलब उनसे युक्त होने की आशंका न हो इस एवं इसलिए यह शोक आरम्भ किया जाता है इस श्लोक में क्या कहेंगे सर्वेंद्रिय विवर्जित सभी ये सोने की शंका का निराकरण हो जाएगा तो आरोप करके ही कहा गया उनसे वर्जित नहीं है देखो सर्वेंद्रिय गुणा सर्वेंद्रिय विवर्जित सर्वेंद्रीय गुणाभाषम सर्वेंद्रीय एवं निर्गुण गुणभोक्त सर्व इंद्रिय गुणाभाषण सभी इंद्रियों की क्रियाओं से प्रतीक होने, होने वाला या सभी सभी इंद्रियों इंद्रियों की क्रियाओं से ज्ञाप होने वाला इंद्रियों की क्रियाओं से ज्ञात होने वाला कौन चेतन परमात्मा चेतन परमात्मा देखिए रथ में जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या यह होता है वो रथ घुले okay. Making... mm -hmm. mm -hmm. से क्योंकि चेतन के सम्बन्ध से बिना अचेतन में क्रिया no नहीं hmm. हो सकती है अचेतन रस में क्रिया होती है तो क्या क्या सोचता है चेतन mm -hmm. तो घुले तो mm -hmm. तो उसी प्रकार इंद्रिया जो कार्य कर रही है ना इंद्रियों में जो क्रियाएं हो रही हैं जिनके अक्ष में क्या क्रिया हो रही है रुप देखने की कान में क्या क्रिया हो रही है शब्द को सुनने की है और इसमें जो ये क्रिया पाणी इंद्री में क्या क्रिया हो रही है कि देने के क्रिया हो रही है ना तो इस क्रियाओं से क्या मालूम होता है की तो इसमें चेतन परमात्मा है मृत शरीर ऐसी कुछ होगा मृत दे ऐसी नहीं होगा क्योंकि तो चेतन परमात्मा के साथ संबंध <ँणेदने> उनसे लगाएंगे <ँण> की सभी इंद्री की क्रियाओं से ज्ञात होने वाला कौन ये परमात्मा सभी इंद्री की क्रियाओं से ज्ञात होने वाला है तथा सभी इंद्रियों से रहित है सभी इंद्रियों से रहित नहीं है सभी इंद्रियों से रजित अच्छा असत्तम असतम क्या असंघ है असंघ है संघ है असक्तम चा निर्गुणम कैसा लगाना सर्व इंद्रिय गुणा वस्तम चा सर्व इंद्रिय वर्जित हम एक चाय यहाँ ले लेंगे और कितने चाय इसमें पड़े हैं दो. दो पड़े हैं ना तो फिर जैसा कहा वैसे ही चलो सर्वेंद्रीय गुणावातम सर्वेंद्रीय क्या असतम क्या नहीं लेना क्या असतम और वो असंग है असंग है और कैसा है निर्गुण है असत्यम क्या निर्गुणम असत्य और निर्गुण होते हुए असत्य निर्गुण होते हुए सर्व नहीं असत्य निर्गुण होते हुए निर्गुणम एवं एवं अनु यहाँ करेंगे एवं अति असंग और निर्गुण होते हुए भी सर्वभिट सभी को धारण करने वाला है जो तो दिन धारण पोषण है, है सभी को धारण करने वाला है चार गुण भोक् और भुक्ता है या गुणों गुणों का भुक्ता है अर्थात गुणों का साक्षी है दृष्टा है एक बार देखेंगे सर्वेंद्री गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असतम एक एक चार अनु यहाँ करो असतम चार निर्गुणम असंघ है और कहता है गुण असत्य और गुण रहित होने पर भी निर्गुण असंग और गुण रहित होने पर भी सबको धारण करने वाला है क्या और वह गुणों का भूत है अर्थात गुणों का साक्षी है अब इसको लगाएंगे सर्वेंद्रीय गुणावासम को देंगे देखेंगे सर्वाणी काम धारे समाप्त इस प्रकार है तो सभी इंद्रिया कौन कौन देखेंगे श्रोताधीन बुद्धि इंद्री कर्मेंद्रिया बुद्धि इंद्री मतलब ज्ञान इंद्री और कर्म कर्मेन्द्रीय नाम वाली कौन श्रोतराधि ज्ञान ज्ञानेन्द्रीय और कर्म कर्मेंद्रीय नाम वाली कौन है श्रोतराधि इंद्रिया अब ज्ञान लेना तो ज्ञान कर्म कर्मेंद्रीय मिलाकर 10 है ना तो स्रोत आदि से नौ ले लो आदि से कितने लेना है नौ की संख्या लेनी पड़ेगी ना चार ज्ञानेन्द्रीय और पांच कर्म स्रोत्रादि बुद्धि इंद्री तथा कर्मेंद्रीय नाम वाली ये सर्वाणी चाहता इंद्रिया सभी इंद्रियों को समझा रहे हैं ना नब कहते हैं कि और इसमें अंताकरण है बुद्धि बुद्धिमन थी बुद्धि और, और मन ये दो अंता है अंताकरण को बुद्धि और मन यदि कहते हैं कि यहाँ पर इंद्रियों के प्रसंग में ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री हो गई तो अंताकरण को क्यूँ लिया तो बताते हैं जेन उपाधि ततुल्य ऐसा लगाना कि गे की उपाधि होने के कारण समानता होने से ऐसा कहेंगे उपाधि होने के कारण जैसे गे की उपाधि है स्रोत आदि वैसे ही दे की उपाधि है बुद्धि और मन स्त्रोत्र आदि जिस प्रकार गेय की उपाधि है उसी प्रकार गेय की उपाधि कौन है बुद्धि और मन तो ऐसा लगाएंगे आप इस पंक्ति को कि यहाँ पर गे की उपाधि होने के कारण इंद्रियों के साथ बुद्धि और मन की समानता है बंदे सुनवाद पंचमी है न तो पंचमी का मतलब ये है लगाइए अंका क्रम कौन हुए बुद्धि और मन तो गेय की उपाधि के साथ गेय की उपाधि होने, होने के कारण है की उपाधि होने के कारण उपाधि होने के कारण स्रोत आदि इंद्रियों के साथ बुद्धि और मन की समानता है इसकी समानता है बुद्धि और मन की इसके साथ इंद्रियों के साथ ठीक कारण है जे की वेघ उपाधि जैसे जैसे स्रोता इंद्रिया और मन गयी उपाधि समानता हो गयी ना तो के अण ग्रहण से दो बिछे इस सभी इंद्रियों के गांध ऐसी बुद्धि इंद्रियों के ग्रहण से ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां तथा बुद्धि मन का ग्रहण हो जाता है दोबारा लगाइए पंक्ति। यहाँ पर देखे सर्वानु याद्रिया इस कार्यक्रम कार्य समाप्त हो गया स्रोतरादी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बुद्धि और मन ये दोनों अंतर हो गया सविंद्री हो गई ना अब देखेंगे कि ये देखेंगे की ये की उपाधि ये उपाधि स्वस्थ है ना जय की उपाधित्व की समानता होने के कारण ऐसा ही है ना जय की उपाधि जैसे स्रोतरादि बुद्धि और मन तो इनमें समानता क्या होगी जेन उपाधित्व दोनों जेदी उपाधियाँ हैं तो दोनों में क्या समानता होगी जय उपाधित्व होगी समानता तो ऐसा लगातार इंद्रियों के साथ बुद्धि और मन की जय उपाधित्व स्रोत इंद्रियों के साथ बुद्धि बुद्धि और और मन मन की की का भी समानता होने के कारण दोबारा देखना के साथ क्या के बुद्धि और मन की जेयो का भी समानता होने के कारण बना नहीं वाक्य दोबारा देखना वाक्य बनेगा रोतरादी इंद्री और तो और मन में ऐसा लगा दुआ स्रोतरादी तो इंद्री तथा बुद्धि और मन में जेयो का अधिक रूप समानता होने के कारण ये ठीक रहेंगे क्या स्रोतरादी तो इंद्रियां तथा बुद्धि और मन में स्रोतरादी इंद्रियां तथा बुद्धि मन में स्रोतरादी इंद्रिया तथा बुद्धि मन में जेयो का अधिक रूप समानता होने के कारण समानता चूप है दोनों है तो गेयो का अधिक दोनों में होगा तथा समानता होने के कारण के ग्रहण से सर्वेंद्री के ग्रहण से बुद्धिमन के सभी इंद्रियों का ग्रहण होता है सर्वेंद्री के ग्रहण से बुद्धिमन सहित सभी इंद्रियों का ग्रहण होता है होता है ना तो मतलब क्या है कि सभी इंद्रिय के कार्यों से ज्ञात होने वाला तो जय तो सभी इंद्रिय के कार्यों से ज्ञात होता है उसी प्रकार वो बुद्धि और मन के कार्यों से भी ज्ञात होता है बुद्धि का कार्य क्या है, है।, है निश्चय करना है निश्चय हो रहा है तो उससे क्या मालूम होता है कि उसमें क्या है चेतन दे है तो उसके सम्बन्ध के बिना जड़ बुद्धि निश्चय नहीं कर है ऐसा मन में सारे संकल्प विकल्प करना मन यदि संकल्प विकल्प करता है तो क्या मालूम होता है की उसमें क्या है जेल परमात्मा परमात्मा का संकल्प विकल्प मन कर रहा है अब देखेंगे अपीसा अपीसा कहते हैं और भी और भी क्या कहते हैं अंताकरण उपाधि के द्वारा ही स्रोत्रादि का भी उपाधिष्ठ होता है की अंताकरण उपाधि के द्वारा ही स्रोतरादि भी उपाधि होते हैं बनेगा आत्मा के किसके द्वारा अंतरण द्वारा मुख्य उपाधि तो अंताकरण ही करे तो अब यहाँ पर इतना जुड़ सकते अंताकरणों को आधी द्वारा पहले यदि संकी लगाने की सुविधा हो, होती है जोड़ सकते लिखनो इंद्री प्रवृत्ति है मन प्रवृत्ति पूर्व करते ना इंद्री ऐसी लेना जब देखना स्रोत इंद्रिय की प्रवृति हो या चुंद्री की प्रवृति हो तो इससे पहले किसकी प्रवृति होगी तो मन की प्रवृत्ति पूर्व में है जिससे इंद्रिय की प्रवृत्ति को मन की प्रवृत्ति पूर्वक होने के कारण पूर्व में क्या होगी मन की प्रवृति इंद्रिय की प्रवृत् मन प्रवृत्ति पूर्वक होने के कारण उपाधि कौन बनेगी अंताग्रहण का समन इंद्रिय की प्रवृत्ति को मन प्रवृत्ति पूर्वक होने के कारण अंताकरण रूप उपाधि के द्वारा ही स्रोत आदि का भी उपाधि ठीक है अंताग्रहण का समन अंताग्रहण क्या है हम लोग इंद्रिय की प्रवृत्ति को मन प्रवृत्ति पूर्वक होने ऐसी या अंताकरण की प्रवृत्ति पूर्वक होने ऐसी अंताकरण उपाधि के द्वारा ही स्रोत आदि का भी उपाधि तो है या अंताकरण उपाधि के द्वारा ही स्रोतादि भी उपाधि पहले अंताकरण उपाधि होगी स्रोता भी उपाधि होगी क्यूँकी अंताकरण की प्रवृत्ति पूर्व में होती है बाद में दूसरी इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है इसलिए अब देखेंगे अतः अतः ये होगा की सभी इंद्रियों के ग्रहण ऐसी दस इंद्रिया तथा मन बुद्धि का भी ग्रहण होना चाहिए अटाव क्या सर्वेंद्रीय के ग्रहण से ज्ञान इंद्री कर्मेन्द्रीय तथा मन और बुद्धि का भी ग्रहण होने के कारण ग्रहण होने के कारण ये असागर्ष हो गया क्या हो गया सभी ग्रहण से कर्मेन्द्रीय तथा मन और बुद्धि का भी ग्रहण होने के कारण अब लगाएंगे यहाँ पर ये इसका व्याख्यान सर्वेंद्रीय गुणाभाषण को समझा रहे है ना तो इस सर्वेंद्रीय गुणाभाषण को कैसे समझाते वास्तुकार देखेंगे सर्वेन्द्रीय गुणासवेंद्रीय गुणाभाषण शब्दों पर ध्यान दिया भाषा के शब्दों पर जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा देखो सर्वेंद्रीय सर्वेंद्रीय गुणाभाषण तो जहाँ पाठशिल्ला है सभी इंद्री गुण। गुण। के गुणों से ज्ञात होता है क्या बता क्रिया सभी इंद्री की क्रियाओं से ज्ञात होता है गुण का से क्रिया तो सभी इंद्री की क्रियाओं से ज्ञात होता है इसलिए तरीका है वो सर्वेंद्रीय गुणाभाष कि सभी इंद्रियों की क्रियाओं से ज्ञात होने लगा है लग जाएगी पंक्ति अब इसको क्रम से लगा लग लग ये बिग्रे विपत्ति दे गयी सर्वेन्द्रीय गुणा की सर्वेन्द्रीय गुणाभाषम अब लगाइए पंक्ति को ऐसे अतः अतः बता दिया ना सर्वेन्द्रीय के गांड से दशेंद्री तथा मन बुद्धि का भी ग्रहण होने के कारण अंताकरण बहिष्करण उपाधि होते ही आप व्यवसाय संकल्प बचना सर्व और अंताकरण तथा बहिष्करण रूप उपाधि के, के द्वारा क्या अंताकरण तथा बहिष्करण अंताकरण तो हो गया मन और बहिष्करण किसने हो गए और आपके बाकी अन्य सब लगाएंगे अंताकरण का बहिष्करण रूप उपाधियों से होने वाला उपाधि भूत कथ उपाधि अंताकरण तथा बहिष्करण रूप उपाधियों से होने वाला क्या होने वाला अध्यौसा संकल्प श्रवण पठन आधी तो अंताकरण रूप उपाधि से होने वाला अंताकरण यहाँ पर दो बुद्धि और मन तो बुद्धि अंताकरण से क्या होगा अध्यौसा है मन अंताकरण से क्या होगा संकल्प लिखा हुआ है न और बहिष्करण स्रोत्र है उससे क्या होगा श्रवण श्रवण होगा न और जो बहिष्करण आपका वाक इंद्री है उससे क्या होगा वचन भोचन, भोचन, तो बोलना वचन का क्या है हाँ और सब ले लेंगे जिसे अक्षि नेत्र नेत्र से क्या होगा दर्शन देखना पाद से क्या होगा गमन चलना लग जाएगा तो वर्ग क्या होगा अच्छा इस कारण अंताकरण तथा बहिष्करण रूप उपाधि से होने वाला अंताकरण तथा बह्यकृण रूप उपाधियों से होने वाला अद्यवसाय क्या होगा उनसे अध्यवसाय संकल्पन वचन वचन आदि आदि रूप रूप ही सभी इंद्रियों की क्रियाओं से या सभी इंद्रियों के कार्यों से सभी इंद्रियों के कार्यों से तो ये अगव्यवसाय संकल्प श्रमण और वचन ये कितने कार्यों इंद्रियों के कार्य है ना आदि और सब पकड़ लेना वजनादीज कर दे कार्यो ऐसी दोबारा जैसे अंतरण तथा वायकरण रूप उपाधि होने वाले व्यवसाय संकल्प तथा वचन आदि रूप वचन आदि रूप सभी इंद्रियों के कार्यो ऐसी क्या कहते हैं सर्व इंद्री होना वातम सभी इंद्रियों की क्रियाओं ऐसी ज्ञात होने वाला सभी इंद्री के कार्यो ऐसी ज्ञात होने वाला इसका तात्पर्य बताते हैं सर्व इंद्री व्यापारी व्याप सभी इंद्रियों की क्रियाओं से क्रिया वाला जैसा वहाँ इंद्रिय व्यापार करते इंद्रिय का व्यापार या इंद्रिय की क्रिया इंद्रिय की सभी इंद्रिय की तो तो क्रियाओं से जैसे बुद्ध की क्रिया क्या है असोसाय मन की क्रिया क्या है संकल्प तो सभी इंद्री की क्रियाओं से क्रिया वाला जैसा व्याप्र कुंड करते क्रिया वाला व्यापक जैसा युक्त जैसा लगा हुआ जैसा मतलब वाला जैसा कार्य वाला जैसा इस वजना सभी इंद्री की क्रियाओं से किया वाला जैसा वह दिन है तो क्रिया वाला जैसा है या क्रिया वाला है क्रिया वाला जैसा वाला जैसा है वास्तव में क्रिया वाला नहीं तो सभी इंद्री बुरा भाषण तक होता है सभी इंद्री के कार्यों से ज्ञात होने वाला तो या इसका कार्तर बताते हैं कि सभी इंद्रियों के क्रियाओं ऐसी क्रिया वाला जैसा वह दिन है लेलायती हुए इसका एसार्थ करेंगे इसका अर्थ क्या है ध्यान का करता हुआ या ध्यान जैसा करता हुआ और यू का क्या है कि चल वो चलते जैसा, जैसा हुए चलना, चलना जैसा करते हुए चलना तो जैसा करते हुए ये इसका अर्थ है चलना जैसे करते हुए तो ध्यान जैसा करते हुए ध्यान देना आत्मा तो वो करता है ये आत्मा करता है वो कुछ करता नहीं है तो वो कैसे ध्यान कौन करेगा बुद्धि ध्यान करना किसका काम है तो बुद्धि से ध्यान बुद्धि बुद्धि के ध्यान करने पर यह आत्मा ध्यान जैसा करता है क्या कहेंगे बुद्धि के ध्यान करने, करने पर ये आत्मा ध्यान जैसा यही तो होगा ना बुद्धि के ध्यान करने पर यह आत्मा ध्यान जैसा करता है लग गया और लेलायटी दो प्रकार से लगा सकते हैं कि बुद्धि का चलन होने पर चलन तो बनेगा नहीं ऐसा समझ लेंगे लेलायू है न पाद इंद्रिय के चलने पर आत्मा का चलना जैसा है इंद्रिय के चलने पर आत्मा का चलना जैसा है या तो इस प्रकार भी लगा सकते हैं दूसरी तरह से लेलाय का से चलना कि मन के चलने से आत्मा चलता देता है मन के चलने पर आत्मा चलता जैसा है ऐसा चल रहा है मन तो लगेगा की तो आत्मा चलने जैसा है पाद इंद्री चलेगी तो क्या लगेगा भी आत्मा चिंता चंता देता है तो बुद्धि के ध्यान करने पर वो ध्यान जैसा करता है और चलने पर वो चलता रहता है इसी श्रुप या पंचमी है है ना क्यूँकी जाये क्यूँ ये श्रुति है तो इव, इव लगा ना श्रुति में इसलिए व्याक्रतम क्यू वहाँ लगाया है इस लगा सभी इंद्रियों की क्रियाओं से क्रिया वाला जैसा मदले वा है वास्तव में उसने कोई किया नहीं है तो व्याप्रतम कहेंगे उसको व्याप्रतम यूँ कहेंगे वस्तुता व्याप्रतम अब ध्यान देना फिर यहाँ पर प्रश्न होता है थे थे, थे, थे थिन्ति थिन्ति कारण कार व्याकृतम एवं नस्म कारण व्याकृतम एवं निस कारण से पुनः किस कारण से एव एवं वाला जैसा वाला जैसा ही है तो एव है ना कि न पुनःकस्मत कारण कारण किस कारण से वाला ही क्रिया वाला ही है इसी नीय से इस प्रकार नहीं ज्ञात होता है इस प्रकार नहीं ज्ञात होता है इस प्रकार नहीं जा, जाना जाता है किस प्रकार पुनः खुनाक कारणा खुना किस कारण क्रिया वाला ही है क्रिया वाला ही है इसी से इस प्रकार नहीं ज्ञात होता, है किस प्रकार क्रिया वाला ही है इस प्रकार ज्ञात है नहीं, नहीं होता है तो ज्ञात होना क्रिया वाला यू माना है नहीं ब्याक्रतम यू माना है या व्याप्रतमाना है पहले यू ना ये शंका है पुनः किस कारण से क्रिया वाला ही है ऐसा ज्ञात नहीं होता है ऐसा ज्ञात है और ऐसी शंका होने पर कहते हैं लग गया पुनः अकस्मात कारण आज व्याग्रतम यो इसी नकार ज्ञात नहीं होता है तो कहते हैं की क्योंकि सर्वेंद्रीय कर रहे करणों से रहित है दस पांच सर्वेंद्रीय पांच ज्ञानेन्द्रीय आना और इन सभी प्रकार के करणों से रहित है जब कर्ण से रहित है वो तो ध्यान देना तो ये इनसे इनसे युक्त इन क्रियाओं से युक्त कौन होगा करण क्रियाओं से युक्त कौन होगा और जो क्रियाओं से रहित नहीं क्रियाओं से युक्त होगा करण और जो करण से रहित है वो क्रियाओं से युक्त हो सकता है यदि वो करण संयुक्त हो तो करण की क्रियाओं के होने पर उसमें क्रिया को मान सकते हैं पर जो करण, रही, से, करण रही से रही थे तो उसे मानी जा सकती क्रिया ऐसा इस तरूकरण की सभी प्रकार के करणों से रही रहित है की अटो अटाकरण व्यापारी व्याप्रतम न तद इसलिए करण की क्रियाओं से वह एक क्रिया वाला नहीं होता है अटाकरण व्यापारी तद व्ययम व्याप्रतम न इसलिए करण के व्यापार से या करण की क्रियाओं से हुआ वह क्रिया वाला नहीं होता है तू से किंतु जो या मंत्र है तू यात्रु जो या मंत्र है क्या मंत्र देखना अपाणिपादा कि पानी और पाद से नीचे अविद्यमान अपनी पाद यमान अविद्यमान पानी पाद ये रहित है हाथ पैर से रहित है फिर कैसा है वो जमुना जमुना कर देनी बेद से चलने वाला है वो कैसा है हाथ पैर से रहित है और बेद से, से चलने वाला है और तथा ग्रहण करने वाला है पाद से रहित है किंतु यमुना वेद से चलने वाला है और हस्त से रहित है किंतु ग्रहिता ग्रहण करने वाला है पश्चात अचक्षु सह क्या अचक्षु पश्चात के चक्षु रहित वो परमात्मा देखता है तू रही वो परमात्मा देखता है और अकर्णा सुनो किण रहो परमात्मा सुनता है अच्छा इत्यादि इत्यादि या तू या मंत्रु या जो या मंत्र है इत्यादि साथ अर्थ है इत्यादि वह मंत्र इत्यादि वह मंत्र और लगाइए इत्यादि वह मंत्र इति एवं प्रदर्शनार्थ या बताने के लिए है कि एवं प्रदर्शनार्था या बताने के लिए है क्या बताने के लिए है तब सदम सर्व इंद्री उपाधि अनुगुण सभी इंद्री रूप उपाधि हुआ ये सभी इंद्री रूप उपाधियों की क्रियाओं के अनुरूप अनुगुण का अनुरूप सभी इंद्रिय रूप उपाधि की क्रियाओं के अनुरूप होने में समर्थ है अनुरूप होने में समर्थ है अनुगुण भजन शक्ति मत गर्थ है कि अनुरूप होने की शक्ति वाला है या अनुरूप होने के समर्थ वाला है इत्यादि सह करता इत्यादि वा मंत्र इत्यादि सह करता वह मंत्र जो कहा गया ना इत्यादि का इत्यादि व मंत्र इसी एवं प्रदर्शनार्थ यह बताने के लिए है क्या बताने के लिए सज गेम वे सभी इंद्रियों सभी इंद्री रूप उपाधि सभी इंद्री रूप उपाधि की क्रियाओं के अनुरूप होने में समर्थ है सभी इंद्री रूप उपाधि की क्रियाओं के अनुरूप होने में समर्थ है ये बताया है, है ना समर्थ है न तू साक्षा जवन क्रिया मत प्रदर्शनार्था साक्षात ही जवन कर चलना साक्षात ही देखते चलने आदि साक्षात ही देखते चलना आदि रूप क्रिया वक्त को बताने के लिए साक्षात ही बेट पे चलना आदि रूप क्रिया को बताने द्या के लिए मतलब साक्षात उसमें जवन आदि क्रिया को बताने के लिए क्या तू साक्षात तुम साक्षात ही साक्षात की बेट पे चलना आदि रूप क्रिया का बोझ कराने के लिए नहीं है साक्षात उसने किया है क्या अच्छा अब कहते हैं मणि अंधोम की अंधवे ने मणि को प्राप्त की इत्यादि मंत्रार्थ वंत्र इत्यादि मंत्र के अर्थ की तरह कौन सा मंत्र अन्नो मणि अंधोमणिंद इस मंत्र के अर्थ की तरह उस मंत्र का अर्थ है किसका अपाणिवादो जौनों गृहिता समझो अंधे व्यक्ति ने मड़ी प्राप्त की अब रास्ते में आप चलते हैं बहुत सारे पदार्थ दिखाई देते हैं सभी मड़ी को तो नहीं होते तो जो नेत्रवान व्यक्ति ही मड़ी को नहीं प्राप्त कर सकता है तो अंधा प्राप्त कर सकता है क्या तो अंधेरे मड़ी को प्राप्त किया अ... जब आप दिन चलते रहते हैं और वो नहीं मिलती रास्ते में नेत्र है तो नेत्र को कैसे मिलेगी फिर वाक्य अंधे ने मड़ी को प्राप्त की इसका क्या मतलब है अंधेरे मणि को प्राप्त की दोनों सुख में प्राप्त कर सकता है कब प्राप्त तो कर सकता है स्वप्न में प्राप्त कर सकता है स्वप्न में मन से प्राप्त कर सकता है मतलब हस्तों में प्राप्त वैसे कर जो है ना, की वो जो जौनों जौनों जो, जो, जो, जो आ गया है ना कि देश से चलने वाला है तो जो क्या है कि जो एक तो वो क्या है हाथ पैर से रहित है और दूसरा वो डिभूल सकता है क्या डिभू नहीं चल सकता है हाथ पैर से देख चलेगा क्या जो हस्तकाल से रहित है वो चल सकता है क्या तो फिर नहीं चल सकता है ना और फिर उसका जैसे कि अमेरिका ने को प्राप्त किया मतलब स्वख में प्राप्त किया मन से प्राप्त किया सर वास्तव में प्राप्त नहीं किया तो जोनो है ना कि वो बेग से चलने वाला है तो में वो चलने वाला उसी प्रकार से ग्रहिता ग्रहिता का है वो ग्रहण करने वाला है तो जो पाद हस्त से रहित है और फिर उसको कोई वस्तु यदि अपराप्त होती तो ग्रहण करता सब कुछ है तो किसको ग्रहण करेगा तो क्या है की जो ग्रहिता कहा है ना वो भी वास्तव में ग्रहण करने वाला लग गया मंत्र के अर्थ भी करे उस मंत्र का अर्थ है तो इस मंत्र का ऐसे करते हस्तपात से रही था ये बात सब मानते हैं है ना अच्छा प्राकृतिक हस्तपात तो परमात्मा के हैं नहीं हम लोगों की तरह हस्तपात उसके नहीं है अच्छा जो तेज चलता है तो आपसे पहले पहुँच जाएगा ना और परमात्मा विभु होने के कारण हर जगह पहले से पहुँचा है की नहीं पहुंचा है इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति करने वाला है व्यर्थ करने वाला क्यों कहते हैं होने सब जगह हुआ है और सब कुछ प्राप्त किया हुआ इसलिए कहते हैं कि वो हस्तप्रेत होने पर यह सबको प्राप्त करने वाला है ना तो वहाँ पर अमोमणि मोविंदी करें नहीं करेंगे ये वो करते है उनकी सुनति हो गए विभु होने कारण सब जगह समझाया है इसलिए आप ये भी कहें कि हम हमसे चलता है तो क्या मानना पड़ेगा हमसे केज चलता है हम जो जहाँ हम जाते हैं वहाँ पहले से पहुंचा हुआ है विभू होने कारण हमने ग्रहण और विभू होने कारण फोटो ट्राफिकला हुआ है ऐसा ये बैठों से लगाते हैं यहाँ मत में पैसे लगाया नौवास्तों में वो नहीं चलता है वो नहीं ग्रहण करता है ऐसा अब लगाएंगे आगे देखेंगे तस्मा यशमात सर्व कर्णवर्तीत व्ययम क्योंकि वह यशमात यस, व्ययम क्योंकि करण से रहित है सभी करण से रहित है तस्मात असक्तम इसलिए वो क्या है असंग है संघ से रहित है जिसमें जिसके करण होंगे ना वो करण के द्वारा किसी वस्तु को जानेगा और फिर उसके साथ संबंध करेगा फिर उसके साथ संबंध करेगा राज करेगा आसक्ति करेगा जो सभीकरण से रहित है वो तो क्या है जो तो जानेगा ही नहीं देखेगा गे ही नहीं, गे नहीं, गे नहीं गे तो क्या सकती क्या है ना कुछ नहीं करता है क्योंकि यहाँ जो परमात्मा सभी करणों से रहित है इसलिए वो असत्य है मतलब संग्रहित है और इसका क्या क्या सत्तम सर्व सभी के साथ संबंध से रहित है सभी सभी प्रकार के संबंधों से रहित है सभी प्रकार के संबंधों से ऐसा सभी प्रकार के संबंधों से रहित है ऐसा करेंगे यद्यपि एवं यद्यपि ऐसा है तथापि स्तर है सर्थिक सभी का धारण करने वाला है सभी को धारण करने वाला ये बताया था मैंने यद्य ऐसा है है मतलब सभी ये ये ऐसा है मतलब सभी इंद्री की क्रियाओं से ज्ञात होने वाला है सभी इंद्रियों से रहित है और वो असंग है और फिर भी कैसा है वो सभी का धारण करने वाला है सभी को धारण करने वाला जो भी अधिष्ठान सभी को धारण करता है परमात्मा अधिष्ठान सबको दान्तर धारण करता है ही सर्वम सदादम क्योंकि सभी वस्तुए सदरूप आश्रय वाली है क्योंकि सर्वम का सभी वस्तुए सदा पदम का तो सदाश्रयम सदरूप आश्रय वाली है या सदरूप अधिष्ठान वाली है सबका अधिष्ठान क्या होता है सद वस्तु सबका अधिष्ठान क्या होता है सद वस्तु लगेगी क्योंकि सब कुछ सदरूप आते वाला है सदरूप अनुष्ठान वाला है सदाश्र बनता है सदरूप अधिष्ठान वाला है ए? और सर्वत्र सदबुद्धि क्योंकि सभी जगह सदबुद्धि होती है ऐसा लगाना सभी जगह सदबुद्धि होती है कैसे घटाअ इसको घटासन भी कहते हैं न संतुलिंग बनता है न, न? पुरस्तलिंग में सत बनता है पत्रम सत पुष्प सत फलम सत घटासन पटासन तो सब जगह क्या होती है सदबुद्धि सब जगह क्या होती है तो क्योंकि सभी जगह सदबुद्धि होती है ही सर्वत सद्धि अंगमात क्योंकि सभी जगह सदबुद्धि होती है ये पहले वाले ही का ये वत कर लेंगे और सर्वत सद्धि अंगमात ये पंचमी है सब जगह क्यूँकी सब जगह सदबुद्धि होती है इसलिए सब कुछ सदरूप अधान वाला ही है इसलिए सब कुछ सदरूप अधिष्ठान वाला सदरूप अधिष्ठान वाला क्यों है क्योंकि सभी जगह क्या होती है सदबुद्धि तो घटासन पटाशन सब जगह सदबुद्धि होती है तो सब हो गया अधिष्ठान और घटपट आदि क्या हो गया कल्पित घटपट क्या हो तो गए घटासन पटासन नंदासन सब में अनुगत क्या है सब और घटासन पटासन नंदासन तो घटपट यह सब में अनुगत है इसलिए मुख्य है कल्पित पंक्ति लगाएंगे ही मृत फ है क्यूँकी का आदि यहाँ आदि है ना यहाँ आदि से वही ले लेना शक्ति का भी ले सकते हैं अब ध्यान देना कि जो, जो मरुमरीक्ष का मृत इतना समझते हैं ना की वो मरुभूमि में जो तो जल दिखाई देता है ना उसको तो क्या कहते है मृत्यु उसमें मरुभूमि में, मरु में दिखाई देने वाला जल तो मरुभूमि में दिखाई देने वाला जल भी अधिष्ठान के बिना हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि मृत कृष्णा आदि भी अधिस्थान के बिना नहीं होते हैं, निराश पता अना भवन के अधिस्थान के बिना नहीं होते हैं आश्रय के बिना नहीं होते हैं क्योंकि मृत कृष्णा आदि भी आश्रय के बिना नहीं होते हैं, तो सबको क्या चाहिए आश्रय चाहिए ना सबको आश्रय चाहिए सबको दिन करने वाला चाहिए अदा सब ब्रीत इसमें सबको दहण करने वाला या सबको आश्रय प्रदान करने वाला वो है न इसलिए वो सबको आश्रय प्रदान करने वाला है या सबका धारण करने वाला है सब सबको धारण करता है सर्वृत का सर भर थी सबको धारण करता है धारण करने वाला है अब ये क्या हो गया गुण भ्रीत हो गया अब निर्गुण देखेंगे अच्छा क्या अन्य धेय से सत्या द्वारा द्वारम के बाद विराम बना लेना को विराम कि ऐसा देखेंगे की सत्ता का की सत्ता का गोद कराने वाला की सत्ता की सत्ता के जानने का साधन द्वार का सत्ता को जानने का साधन अन्य लिखा है ना अन्य से अन्य दूसरा ऐसा लगाना जे की सत्ता को जानने का यह दूसरा साधन है यहाँ दूसरा साधन है इधर ना क्या और जे की सत्ता को जानने का या दूसरा साधन है पहला साधन तो बता दिया ना अच्छा जे की सत्ता को जानने का या दूसरा साधन है इसका संबंध पहले के साथ ही लग रहा है कौन सा साधन है जो अभी क्या कहा गया था इसको भिज कहा है ना तो सब को धारण करने वाला है सबको धारण करने वाला है तो जिनको धारण कर रखा है उसके द्वारा जो अध्यक्ष पदार्थ है ना या जिनको धारण किया गया है उनके द्वारा किसका ज्ञान होगा धारण करने वाले का जिनको धारण किया गया है उनके द्वारा किसका ज्ञान होगा जिसने धारण किया है उसको एक सेकंड इसका संबंध किसके साथ ज्ञात रहा है क्वेश्चन नंबर है चौदह अच्छा अच्छा ठीक है पहले के तो साथ ही संबंध आ रहा है देखता हूँ आगे के तो साथ लगता है कि नहीं लगता है आगे के तो साथ भी मैं लगाने की कोशिश करता हूँ करता हूँ उधर तो लगता है ना इधर लगा के देख रहा हूँ मैं अब अवेदना निर्गुणम निर्गुणम का समझाते हैं सत्व समान से गुणा है सत्व रज तो क्या है गुण है और तरवर्जित उनसे रहित उस गे को जानना चाहिए उन गुणों से क्या है तरवितम तर्थ है उन सत्वर स्तम गुणों ऐसी रहित उस गेय को जानना चाहिए गेह को किससे रहित जानना चाहिए तत्व इन गुणों से रहित जानना चाहिए ठीक है अब ये द्वार फिर ये द्वारा गुणभोक्तरी वाला बनेगा वाला तो वाला नहीं बनेगा बनेगा जो हृदयों का भुगतता है तो जो भोगता है वो क्या है जो है वो क्या है यदि बाद में जोड़ना है तो, जो तो गुण भोक्तरी के साथ जुड़ेगा और पहले तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा कि पहले क्या था सल भ्रद पहले तो इसके साथ जुड़ा था और बाद में जोड़ना है हाँ तो गुण भोक्तरी के साथ जुड़ेगा तुमकी लगाएंगे तथापि मतलब वैनेसा होने पर भी निर्गुण होने पर भी निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है तो गुण गुण भोक् को ध्यान देंगे क्या यहाँ तो पर गुणभोक्तरी है ना ष्टी तत्पुरुष समाज है गुण नाम भोक् भोक् नागे गुणा नाम भोक् गुण भोक्टी तत्पुरुष समास है तो गुण नाम से कौन से गुण लेना है सत रजत कौन से गुण सतमसम सतरज गुणों का भोगता है और भोक्तरी कर्त लिखा है आगे उपलब्धि उपलब्धि करते साक्षी सतुरस्तम इन गुणों का साक्षी है उपलब्धि का भोक्तरी करते उपलब्धि उपलब्धि करके कल कर लेना जाता या गया ठीक है ताच्ची। ताच्ची अब ध्यान देना सतुरस्तम अतिद्री माने गए है ये कैसे माने गए है अतीन्द्री तो इनका जाता कैसे हो सकता है इसलिए जो है न इसने क्या इसका अर्थ किया है सुख दुख रोहा पर न सुख दुख तथा मोह रूप में परिणत सुख दुख तथा मोह रूप में कौन परिणत होते हैं सत्व रज और तम सुख दुख तथा मोह रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाले कौन सत्व रज और तम सुख रूप में कौन परिणत होता है सत्व और दुख रूप में कौन परिणत होता है रज और मोह रूप में कौन परिणत होता है तो ध्यान देना ये किसका साक्षी है गे आत्मा सुख दुख और मोह का किसका साक्षी है सुख दुख और चतुरस्तम तो है तो जब चतुरस्तम सुख दुख और मोर रूप रूप प्राप्त होते हैं सुख तो दुख और मोर रूप का साक्षी होता है लगाएंगे? सतुरज क्या है सुख दुख तथा मोर के रूप में परिणत सुख दुख तथा मोर के रूप में परिणत सतुरज और सम का शब्दादी के द्वारा शब्दादी के द्वारा भोक्ता है नहीं, हाँ, बता रहा हूं, बता रहा हूं। इंद्रियों के विषयों के द्वारा स्प्त के द्वारा भोक्ता है कैसे सुनो बाप इसको अब ध्यान आदि से क्या लेना स्पर्श रूप रत और नहीं तो जब ध्यान देना स्प्द विषय है और क्या विषय है स्पर्श तो विषय स्पर्श होता है और स्पर्शवान वस्तु भी विषय होती है स्पर्शवान वस्तु भी होती है रूप विषय होता है रूप का आश्रय वस्तु भी विषय होती है रस विषय होता है रस का और गंध विषय होता है गंध का आश्रय विषय होता है रस है तो अब ध्यान देना के शब्दाजी के द्वारा सुख दुख तथा मोह रूप में परिणाम को प्राप्त हुए सतवज स्तंभ का सुख दुख तथा मोह के सुख दुख तथा मोह रूप को प्राप्त हुए सत व्रज स्तंभ का शब्दाजी के द्वारा भोक्ता शब्दाजी के द्वारा भोक्ता मतलब समझोग की शब्दादी के द्वारा भोगता इसका मतलब क्या है कि वो क्या होता है उसको उस भोगता होता है साक्षी है स्पर्श का साक्षी है और रूप रसगंध का साक्षी है तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये शब्द ये स्पर्श रूप रसगन्ध और क्या है स्पर्श का आश्रय और रूप रसिगंध का आश्रय जो विषय है न तो ये विषय कोई सुखरूप होता है कोई दुख रूप होता है और कोई भूल रूप होता है विषय कैसा होता है कोई सुखरूप होता है कोई मोरू होता है कोई जितने भी शब्दादी जितता है कोई रूप है कोई दुख रूप है और कोई मोरूप है तो जो भोक्ता बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा शब्दादी के द्वारा जो शब्द अनुकूल प्रतीक होगा वो सुखरूप हो गया है ना कुल प्रतीक होगा तो दुख रूप हो गया ऐसा तो शब्दादी के द्वारा भोक्ता शब्दादी जित कोई सुखरूप है कोई दुखरूप है कोई मोरू है उनकी लगाएंगे कि तथापि का वैसा होने पर भी मतलब निर्गुण होने पर भी गुणों का भुगता है मतलब सुख दुख तथा मोह रूप में परिणाम को प्राप्त हुए सूरज का शब्दाजी के द्वारा साक्षी शब्दाजी के द्वारा साची है मतलब उनका उन, उनका क्या है उनको जानने वाला है कौन वहाँ जे वह जे तो अब ध्यान देना की शुभ शब्दाजी के द्वारा जो जानने वाला है जो जानने वाला है तो उसका अनुमान हो जाएगा उसका अस्तित्व ज्ञान हो जाएगा किससे ये जो गुण है ना तो गुणों के द्वारा उनके साक्षी का ज्ञान हो जाता है गुणों के द्वारा उनके साक्षी का ज्ञान हो जाता है पंखी लग जाएगी की शुभ दूध तथा मोर रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाले सतम का शब्दाजी के द्वारा अनुभव का ठीक है चिंचा और देखो श्लोक पड़ जाइए बही भूतान चरम सूक्ष्म बही अंत क्या भूता नाम श्लोक तो के समापन में तक लिखा है ना तथान नाम बही के अंत है वह ये परमात्मा भूतानाम बही के अंतर प्राणियों के बाहर है और अन्दर है प्राणियों के बाहर है और अंदर है अचरम चरम वो अचर है और चर है ये परमात्मा प्राणियों के बाहर है और अंदर है इसको वही देयम आत्म अविद्याल्पित अपेक्ष बही उचित इसको समझने का प्रयास करेंगे अविद्यालम अविद्या के द्वारा कल्पित कौन जो है ना देख उपाधि रही में छोड़कर अविद्या के द्वारा कल्पित है तो अविद्या के द्वारा कल्पित कौन दे अविद्या के द्वारा कल्पित वे तो अविद्या के द्वारा दे कैसे कल्पित है आठ रूप से अविद्या के कारण उसको मान लेते हैं तो अविद्या के कारण आत्म रूप से कल्पित गे कुछ अविद्या के कारण आत्मा रूप से कल्पित दे है दे है तो क्या पर्यंत है दे कहा सब है? में से बाहर सबसे बाहर तक तो ऐसी बाहर लेना अविद्या के द्वारा आत्मा रूप से कल्पित दे पर्यत है विद्या स्व तो पर्यंत है ये एक मिनट ये ऐसा लगाना दोबारा लगाओ अविद्या के द्वारा आत्मा रूप से कल्पित धेय ऐसा लगाना आत्मा रूप से कौन है देह है और त्वक पर्यंत अवधि कृत्वा तक पर्यत उस दे की अवधि समझता है त्वक तो उसकी अवधि है ना बाहर इसकी बाहर सीमा कहाँ तक है देह की त्वक है सीमा है ना इस तक उसकी सीमा को इस तक उसकी अवधि को जानकर कर तमेवेक्ष उस देह की ही अपेक्षा करके वही कहा जाता है दे की अपेक्षा करते क्या आ जाता है भाई बाहर किससे कहा तू तो दे बाहर किससे बाहर पहला जाना है नोम पूर्ण पूर्णम पूर्ण पूर्ण उद्ये पूर्ण माण